पर ब्रह्मा परमेश्वर सबके अंदर विराजमान सबको प्रेरणा दे रहे उन्हीं की प्रेरणा से ही हम लोग ऋग्वेरिया जो ऐतरे उपनिषद है उसके अध्याय के जो तृतीय खंड है उसको लेकर विचार कर रहे थे उस परब्रह्मा परमात्मा ने सारा जगत को उत्पन्न किया अलग अलग शरीरों को भी निर्माण कर दिया बाद में पुनः विचार किया शरीर यद्यपि परिपूर्ण है सब कुछ है मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं इसलिए विचार करके जो ऊपर का जो तीन कपाल है उसको विधरण करके छेदन करके वहां से प्रवेश किया प्रवेश करने से उसको विद्युती नाम पड़ा छेदन करके प्रवेश किया इसलिए विद्युति नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसका नाम एक नंदन भी हो गया अर्थात उस मार्ग से जाकर साधक योगी लोग उपासक लोग अत्यधिक आनंद को प्राप्त करते हैं इसलिए नंदन भी कहा प्रवेश करने के बाद ये जो छह रिपु है शत्रु है उससे वो घेराव डाल दिया यद्यपि वो सच्चित आनंद स्वरूप था और शरीर में प्रवेश होते हुए ये चित्रों के कारण अपने को परिचिन् दुखी का अनुभव करने लग गए और ये चित्रों के द्वारा घेराव डालने के कारण वो परमात्मा स्वरूप होने पर भी वो अपने को भूल गया क्योंकि कभी कभी होता है समर्थ व्यक्ति भी चारों तरफ से एकाएक शत्रु घेराव डालने से स्वयं को भूल जाता है वैसे ही छह शत्रुओं के कारण परम शांति स्वरूप होने पर भी वो अशांति जैसा अनुभव करने लग गया पुनः उस परम शांति को यदि प्राप्त करना है पुनः उस परम शांति का अनुभव करना है इसलिए इन छे शत्रुओं को अवश्य जीतना चाहिए तो ये शत्रु कौन हैं? है भगवान्ष्यकारिने बता दिया कामक्रोधश्च लोभ मदो मोहश्च मतर न जिता षड़ी मे ये नश् शातिर्न शिद्य छे शत्रुओं को जिसने जीता नहीं इनको वशीभूत नहीं किया उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी यद्यपि शांति स्वरूप है आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है किंतु इन शत्रुओं ने ऐसा आतंक मचा दिया है सारी शांति को भंग किया है इसलिए एक एक करके इन शत्रुओं को वशीभूत करना पड़ेगा तभी जाके अपना यथार्थ शांति स्वरूप में वो हो जाएगा उसमें कामश्च क्रोधश्च काम किसको कहते हैं कल हम लोगों ने विचार किया था और उसको कैसे जीत सकते हैं ये भी उपाय बता दिया था उसके बाद क्रोधश्य क्रोध भी बता दिया था अनिष्ट विषय अर्थात एक इष्ट विषय होता है एक अनिष्ट विषय होता है जो अनिष्ट विषय को देख करके उस अनिष्ट विषय का दर्शन हेतु मन में एक विलक्षण वृत्ति बनती है विकृत वृत्ति तभी वो क्रोध में परिणत हो जाती है अथवा आपकी जो कामना है किसी वस्तु की कामना की आपने इच्छा किया प्राप्त करने के लिए क्योंकि सबसे पहले जान आती है वस्तु के प्रति आपको ज्ञान हो गया सामान्य ज्ञान कहते सामान्य ज्ञान होने के बाद आपके अंदर इच्छा हो गया इच्छा थी अर्थात कामना हो गई देखिए किसी का यदि ज्ञान नहीं है आप इच्छा नहीं कर सकते हैं कामना नहीं कर सकते है। कामना है इच्छा तभी हो सकती है आपके अंदर ज्ञान आवश्यकता है जैसा मान लीजिए किसी को सामान्यतः बद्रीनाथ का ज्ञान हो गया किसने सुना दिया बद्रीनाथ ऐसा है वैसा है करके। उसके बाद आपके अंदर एक इच्छा हो गई मुझे वहां जाना है उसको देखना है और किसी को पता ही नहीं है उसके अंदर इच्छा कहां से होगी और उसके बाद इच्छा के बाद इच्छा भी अत्यधिक होने से उसको यताती अप्रयत्न करते जाने के लिए और इच्छा प्रबल होकर आप प्रवृत्त हो रहे उस बीच में कोई व्यवधान डाल लिया वो आपकी इच्छा है कामना है व्यवधान होने से क्रोध में परिणत हो गई इसलिए कामना जो विघात हो रही है वही क्रोध में परिणत हो जाती है तो इसलिए जो क्रोध है इसको चांडाल का रूप माना है शास्त्र में क्रोधो वै वस्वतो राज तृष्णा वैतरणी नदी शास्त्र में बता रहे हैं ये क्रोध है वही वस्पत बोलते तो यमराज माना है क्योंकि क्रोध ही यमराज के पास लेने के लिए कारण बनता है जितना भी देखते ही आप एक दूसरे से झगड़ा हो रहे मार रहे क्यों क्रोध के कारण और तृष्णा है उसको वैतरणी नदी माना है इसलिए जो क्रोध है ये भी व्यवधान डालता है शांति को भंग करता है क्रोध में भी अंतर किया है बहुत लोग आक्षेप करते हैं जाने को क्रोध आता है अथवा नहीं है अथा ज्ञानी को नहीं आना चाहिए क्रोध यदि क्रोध आए तो ज्ञानी कैसा होंगे अरे ज्ञानी और क्रोध में कोई एकता नहीं क्रोध तो प्रकृति का स्वभाव है ज्ञान अपना स्वभाव है ज्ञानी को भी क्रोध आता है ऐसी बात नहीं बस इतना अंतर है उनका क्रोध और अज्ञानी के क्रोध में बहुत अंतर है दिन रात का मान लीजिए जैसा पत्थर के ऊपर अपने लकीर खींच लिया बालू के ऊपर लकीर खींच लिया और जल में लकीर खींच लिया तीनों लकीर एक जैसा नहीं अलग अलग मानना ही पड़ेगा आपको पत्थर के ऊपर जो लकीर खींचा है वो लंबे समय तक रहेगा आप मिटा भी नहीं सकते जल्दी बालू में जो लकीर खींचा वो थोड़ा समय रहता है धीरे धीरे आप नहीं मिटाने पर भी वो मिट जाता है बाद में जल में जो लकीर खींच लिया वो मिटने के लिए कोई समय नहीं लगता है आप खींच लिया उधर से मिट गई बस यही है ज्ञानी अज्ञानी साधक ये तीनों का क्रोध अज्ञानी का जो क्रोध है पत्थर में खींचा हुआ लकीर के समान है जीवन भर भूलता नहीं है बांध के रखते हैं ऐसा गांठ बांध के रखते हैं अविवेकी व्यक्ति उपासक का जो क्रोध है बालू में खींचा हुआ लकीर के समान और ज्ञानी का जो क्रोध है जल में खींचा हुआ लकीर के समान इसलिए वो क्रोध हानिदायक नहीं तो इसलिए क्रोध भी क्या है ये प्रतिबंधक मान है अज्ञानी अच्छा उस क्रोध को आप कैसा हटा सकते शास्त्र ने उपाय भी बता दिया दया अहिंसा क्षमया व क्रोध से निवृत्ति तीन साधन बता दिया दया से अहिंसा से क्षमा से दया किसको कहते हैं? जो दुख की प्राणी है उन दुखित प्राणियों के प्रति एक प्रकार की अनुकंपा आपके हृदय में करुणा भावा उत्पन्न होती है अर्थात ये दुखी है इसको किसी ना किसी प्रकार से ऊपर उठावे, इसको कहते हैं दया दूसरा है अहिंसा क्योंकि क्रोध से ही अधिक हिंसा होती है यदि अहिंसा वृत्ति आ गए तो क्रोध अपने अपने वृत्त होगा हिंसा का मतलब है वाणी है शरीर है अथवा मन से किसी को दुख ना देना केवल हत्या करना ही हिंसा नहीं है दुख देना भी हिंसा है किंतु हिंसा सारी हिंसा अधर्मजनिका नहीं है हिंसा मात्र ही अधर्म हो रहे ऐसा नहीं कहा सकते आप अन्यथा संसार में आप चल नहीं सकते जैसा मान लीजिए सरकार के नियम के अनुसार ही एक उग्रवादी है किसी को मार रहे उस उग्रवादी को दंड मिलता है हिंसा तो उसने भी किया अथवा वह मिलिट्री वाला उग्रवादी को मार रहे उसको पुरस्कार मिल रहे हिंसा दोनों हो गई क्यों ऐसा तो आप कहेंगे कानून है सरकार का नियम है इसलिए एक को मारने से पुरस्कार मिल रहे और एक को मारने से दंड मिल रहे कानून है वैसे ही परमात्मा का कानून है शास्त्र उस शास्त्र में विधान किया हुआ जो हिंसा है वो अधर्म उत्पन्न नहीं करेंगे जैसा मान लीजिए कोई गुरु है शिष्य अनर्थ कर रहे उसको दंड दे रहे हिंसा तो हो गई किंतु अधर्म नहीं अथवा कोई बच्चा शरारत कर रहे हैं बार बार माताजी उसको दंड दे रहे हैं बच्चे रो रहे हैं हिंसा तो हो गई किंतु अधर्म नहीं है क्योंकि वहां माताजी दंड दे रहे हैं अपना स्वार्थ के लिए नहीं उसका कल्याण के लिए उसके हित के लिए उसके भविष्यता भविष्य के लिए हिंसा इसलिए है उस बच्चे के अंदर दुख हो गया आंसू आ रहे इसलिए हिंसा है किंतु तो अधर्म नहीं इसलिए सारी जो हिंसा है वो अधर्म नहीं मान सकते शास्त्र से विरुद्ध हिंसा है वो अधर्म माना जाता है तो इसीलिए यहां हिंसा नहीं करना अहिंसा कहा दिया है कल ही बताया था तीन प्रकार से हिंसा करते एक स्वयं करते हैं अथवा एक करवाते हैं अथवा अनुमोदन करते हैं कृतकारिता अनुमोदिता योग सूत्र में बहुत विस्तार से वर्णन किया है पुनः उसमें भी मृदु मध्य और तीव्र भेद देखा गया है एक मृदु नाम की हिंसा है मध्यमा है और तीव्र हिंसा है पुनः उसका तीन कारण माना है हिंसा का देखिए मनुष्य कभी भी हिंसा कर रहे क्यों कर रहे ये तीन कारण है एक है क्रोध माना जाता है क्रोध के द्वारा कभी कभी स्वयं हिंसा करता है कभी करता नहीं दूसरे को करवाता है और अनुमोदित भी और दूसरा है लोभ जहां लोभ आने से भी वो हिंसा में प्रवृत्त होता है जैसे लोभ आ गया हाथी का जो दांत मुझे मिले उससे मैं खूब धन कमाऊं हाथी को मार रहा है शिंग का अथवा व्याघ्र का जो छाल से मैं धन कमाऊं इसलिए व्याग्र को मार रहे ये है लोभ के कारण कभी कभी लोभ के कारण स्वयं मार रहे अथवा मारवा रहे अथवा अनुमोदन कर रहे वहां भी तीन है तीसरा कारण माना है मोह मोह से भी हिंसा करता है व्यक्ति देखा जाता है ऐसी जो दुर्गा है काली रूट गई है हमारे परिवार से इसलिए कोई घर में अनेक प्रकार का परेशानी हो रहे जाओ उसको बलि चढ़ाओ बकरी चढ़ाओ मोह के कारण अपना पुत्र है परिवार बचे इसलिए दूसरे पशु को जाके चढ़ावे और कभी कभी स्वयं नहीं चढ़ा सकते दूसरे के द्वारा देते मेरे तरफ से तुम चढ़ाओ और कभी अनुमोदन भी करते इसी प्रकार सत्ताईस इस प्रकार की हिंसा हो गई आपकी कारिता अनुमोदिता उनके तीन तीन भाग मृदु मध्य तीव्र और उनके जो तीन कारण हैं उनके द्वारा 27 प्रकार की हिंसा हो रही एक नहीं ये सारे जो हिंसा है उसे रहित होना अहिंसा कहा गया इससे भी हम क्रोध को हटा सकते हैं। तीसरा कारण बताया क्षमा या क्षमा करने के यदि जिसके अंदर स्वभाव हो गया वो क्रोध नहीं आ सकता शास्त्र में क्षमा को बहुत महत्व दिया है इसलिए वहां कहा दिया है क्षमा जो खड़ गए जिसके पास में है क्षमा खड़ग करे यश दुर्जना किम करिष्यति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो आपके अंदर क्षमारूप तलवार है वो दुर्जन भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए परिशन अवश्य करेंगे अंत आ जाए कि आपके चरण में गिर जाएंगे जैसा वहां दृष्टांत दिया ईंधन से रहित अग्नि अपने आप शांत हो जाती है वैसे ही शत्रु भी आपके सामने शांत हो जाता है इसलिए जो क्षमा से भी आप हिंसा को हटा सकते हैं तो काम क्रोध्य तीसरा शत्रु माना है लोभश्च ये लोभ है ये भी शांति भंग कर रहे मनुष्य का व्यक्ति सोच रहे लोभ के कारण मुझे शांति मिले किंतु अशांति को ही अपने को आमंत्रण कर रहे अच्छा लोभ किसको कहते हैं बोलते वो व्यक्ति बहुत बड़ा लोभी है लोभ का मतलब है परद्रव्या अभिलाष दूसरे की जो द्रव्य है वो मुझे मिले उनके पास इतना धन है ये जो अंदर एक इच्छा होती है इसको कहते हैं लोभ माना जाता है अथवा परवित्तादिकं दृष्टा दूसरे का धन को देखकर उसको शल कपट के द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए मन में एक वृत्ति बन जाती है ये लोभ माना जाता है तो ये जो लोभ है वो में अनर्थ का कारण है पुराण में बता दिया लोभ किसको कहते हैं परविततादिकम वृष्टा ने तुम यो हृदय जायते अभिलाषो जुजस श्रेष्ठा स लोबा परिकीर्तिता हे ब्राह्मण श्रेष्ठ उसको लोभ कहा दिया है दूसरे की द्रव्य देखकर वो द्रव्य मुझे मिले इस प्रकार मन में एक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है एक लालस उत्पन्न होती है हे ब्राह्मण उसको लोभ कहा दिया है ये लोभ भी आपके शांति भंग कर रहे हैं शांति में अशांति फैला रहे अनर्थ के ओर ले जा रहे इसलिए उस परमात्मा का स्वरूप होने पर भी हम नहीं पहचान रहे अच्छा इसका परिहार कैसा करें तो शास्त्र में बता रहे अस्तेय परिग्रहे ना परिग्रहेण संतोषेण दान चाश्च निवृत्ते अस्तेय अष्टेय किसको है। कहते कहते हैं चोरी और अष्टेय का मतलब है चोरी का अभाव चोरी का मतलब ये नहीं हम किसी का वस्तु छुपा करके ले गए दूसरे के आजने के बिना बेरी वस्तु को आप निकाल रहे वो भी चोरी मानी जाती है महाभारत में एक प्रकरण आता है शंक और लिखित बहुत बड़े विद्वान है जैसा सत्ययुगम में मनुस्मृति लागू है त्रेतायुग में गौतम स्मृति मानी जाती है द्वापर में शंक और लिखित उनके द्वारा बनाई हुई स्मृति लागू है कलो पाराशरा कलयुग में मनुस्मृति लागू नहीं है क्योंकि मन ने जो बताया है सब कुछ व्यवहार नहीं कर सकते वो सत्ययुग के लिए कलयुग के लिए भगवान वीर के पिता पराशर ऋषि हो गए उनके द्वारा बनाया हुआ पाराशर स्मृति लागू माने और द्वापर में शंख और लिखित बहुत बड़े विद्वान हो गए थे एक बार लिखित अपने जो बड़े भाई हैं शंक के बगीचा में गए तो शंक किसी कारण से बाहर गए थे सुंदर सुंदर उसमें फल थे शंख ने देखा बहुत बढ़िया फल है भूख भी लगी है वहां से निकल के उन्होंने खा लिया और कुछ अपने भाई के लिए भी रख दिया उन्होंने ऐसा नहीं बाद में भाई आ गए उनको दे दिया तो शंकर ने पूछा ये कहां से लाया भूलिया भगवान आपके बगीचा से मैंने तोड़ा कुछ महीने खाया कुछ आपके लिए रखा तो शंख ने कहा आपने चोरी किया बिना पूछे आपने कैसा निकाला ये अनुचित है ये भी एक चोरी ही माना जाता है इसलिए आपको दंड मिलना है तो लिखित ने कहा भगवान आप जो दंड देना हो दे दीजिए मुझे तो बोलते तो मैं नहीं दंड दे सकता जिन हाथों से आपने चोरी किया है ये हाथ दोनों आपका कटवाना है इसलिए यहां एक राजा है सुदन्व नाम का उसके पास जाओ वो अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा था बड़े भाई के आज्ञा के अनुसार लिखित वहां पहुंच गए और राजे से प्रार्थना किया हे राजन मैंने बहुत एक अपराध किया हूं मेरा भाई के जो फल चुरा करके खा लिया तो राजा ने कहा ये चोरी थोड़ी है भाई के बगीचे से तो आपने निकल के खाया ये चोरी नहीं माना जाता है इसलिए हम इतना बड़ा दंड नहीं दे सकता हूं आपके हाथ नहीं कटवा सकता लेकिन ने कहा नहीं आपको कटवाना ही पड़ेगा ये मेरा भाई का आज्ञा है अपराध किया हूं मैं मजबूरी होके राजा को हाथ कटवाना पड़ा दोनों हाथ कटवा दिया हाथ कटवा करके बड़े भाई के पास आते हैं और वो कहते, ठीक किया तूने, प्रायश्चित किया अभी चलो अलकानंद नदी बद्रीनाथ के पास है वहां रहते थे दोनों भाई से कहा जाओ तुम अलकानंद में जाके स्नान करो तो स्नान किया और शंख तो ऊपर ही थे लिखित जाके स्नान कर रहे थे और ये ऊपर से कह स्नान तो हो गया पितरों को तुम तर्पण करो अरे जिसके हाथ ही नहीं वो तर्पण क्या करेंगे किन्तु मन में संकल्प के तर्पण करने के लिए उतने में दोनों हाथ वैसा ही आ गए तर्पण किया और ऊपर आ गए और शंक से बोल रहे भगवान आप हाथ मुझे दे सकते हैं आपने हाथ क्यों नहीं कटवा दिया तो शंक ने कहा दंड देना मेरा काम नहीं तूने अपराध किया था इसलिए राजा ने दंड दिया और दंड के प्रति आपका जितना भी पाप निवृत्त हुआ दंड से इसलिए मैंने पुनः आपको हाथ दिया तो कहने का मतलब है किसी के आज्ञा के बिना ही वस्तु उठाना भी चोरी माना जाता है ये बात नहीं हम सब चोर हैं महाराज कैसा ही चोर हम सब चोर कैसा है अरे दूसरे का वस्तु को अपना मानना और उसको अपना मान के बैठ रहे वो चोरी नहीं तो और क्या है ये माया और माया का कार्य तो हमारा है ही नहीं है उसको अपना मान के बैठे हैं, उसके ऊपर हम लोग अधिकार जमा दिया वो चोर नहीं तो और क्या है ये सबसे बड़ी चोरी है इसलिए वहाँ बता रहे अस्त अर्थात चोरी का अभाव उससे आप हटा सकते हैं और दूसरा बता रहे है अपरिग्रह लोभ को हटाने के लिए उपाय बता रहे अपरिग्रह में परिग्रह उसको कहते हैं जितने से जीवन निर्वाह हो सकता है उससे अधिक वस्तु को जो संग्रह किया जाता है उसको कहते हैं परिग्रह अत्यधिक संग्रह करना इसको कहते हैं परिग्रह तो परिग्रह जितना ही बढ़ते जाते हैं उतना ही लोभ भी बढ़ते जाता है इसलिए अपरिग्रह बुद्धि यदि है संतुष्ट बुद्धि तो लोभ भी निवृत्त हो जाता है और तीसरा कारण बता दिया संतोषेण संतोष से बोलते मैं संतुष्ट हूं संतोष किसको कहते हैं किस चिड़िया का नाम है संतोष बोलते महाराज मैं संतुष्ट है मैं दुखी हूं इसलिए संतोष कहते सन्निहिता प्राणधारणम मात्र हेतु न तुष्ट आपके पास जितने वस्तु है जीवन निर्वाह हो रहे उसी से ही प्रसन्नता रहना उसी का नाम है संतोष और किसी वस्तु से संतोष नहीं हो सकता है व्यक्ति इसलिए जितने वस्तु है उससे ही जो प्रसन्नता रहना जीवन निर्वाह रहे वही संतोष माना जाता है शास्त्र में बता दिया है कहां संतोष करना चाहिए कहां संतोष नहीं करना चाहिए सर्वत्र यदि संतोष यदि करे अनर्थ हो जाएगा इसलिए वहां बता दिया त्रिशु संतोष कर्तव्य संतोष त्रिशु कर्तव्य तीनों में संतोष अवश्य करना चाहिए गृहस्थि के लिए किस्में स्वादारे भोजने धने अपने ही पत्नी में और धन में और भोजन में तीनों में संतोष करना चाहिए त्रिशु चैवन कर्तव्य तीन में संतोष कभी नहीं करना किसमें अध्ययने जपदान यो अध्ययन करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए यदि अध्ययन में संतोष हो गया आप थोड़े से दो लाइन गीता अध्ययन किया बोले मैंने बहुत अध्ययन किया हो गया अधूरापन रहेगा इसलिए अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए और जप में भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए और हम जप करते हैं उसका गुणगान भी नहीं करना चाहिए अन्यथा हाँ आपका पुण्य निकल जाता है कुछ लोग होते हैं मैं इतना जप करता हूं इतना जप करता नहीं कहना चाहिए हां यदि कोई आपसे बड़े है गुरुजन है पूछे तभी बता जब में भी कभी संतोष नहीं होना चाहिए अन्यथा आपने दो चार बार बोल दिया एक माला घुमा दिया हो गया काम कभी नहीं करना चाहिए और दान है यो हो दान में भी कभी संतोष नहीं करना इसलिए संतोष के द्वारा इस लोभ को आप हटा सकते हैं ये जो लोभ है तीसरा शत्रु माना है कामक्रोधश लोभश और मदो मोहश्य ये मद नाम का भी एक शत्रु है शांति को भंग कर रहा है मद का मतलब है अहंकार गर्व मद सदृशा को अस्थि मेरे समान दूसरा कोई है नहीं सबसे बड़ा मैं हूं मेरे समान कोई नहीं चाहे तो धन को लेकर हो विद्या को लेकर हो अथवा रूप को लेकर मेरे समान दूसरा कोई है नहीं इस प्रकार जो मानता है इसी का नाम है मध ये मध भी आपके शांति को भंग करते हैं और मोहश्चहा ये पांचवें शत्रु माना है शांति को भंग करने वाला पांचवा शत्रु है मोह मोह किसको कहते हैं आत्मा कर्तव्या कर्तव्य से अविवेक बस यही मोह है आत्मा किसको कहते हैं अनात्म की परिभाषा क्या है मेरा स्वरूप आत्मा है अथवा अनात्मा है मैं सुख स्वरूप हूं अथवा दुख स्वरूप हूं मेरा जन्म हुआ है अथवा नहीं हुआ है और कर्तव्य अकर्तव्य मेरा कर्तव्य क्या है संसार में मैं क्यों आया हूं मेरा अकर्तव्य क्या है ये जो विवेक नहीं है इसी का नाम है मोहा कहते हैं। तो इसलिए जो मोहा है ये भी एक शत्रु है शांति को भंग करते और जो मोह है उसको निवृत्त करने के लिए शास्त्र में बता दिया सत्येन यथार्थ ज्ञानेना रूपेणा विवेकना चा मोहा निवृत्ति सत्य के द्वारा यदि सत्य को आपने आश्रय किया कि मोह अपने अपने अपनिवृत्त हो जहां सत्य होता है वहां मोह नहीं होता है सत्य के अभाव में ही मोह टिकता है इसलिए सत्य के द्वारा और यथार्थ ज्ञान अभी जो भी हमारा जो ज्ञान हो रहे वो अयथार्थ है यथार्थ नहीं लोक में बोलते यथार्थ ज्ञान हो रहे वो अयथार्थ को ही यथार्थ मान के बैठे यथार्थ ज्ञान उसको कहते हैं वास्तव में अपना स्वरूप क्या है मैं शरीर हूं मैं संसारी हूं अथवा मैं शरीर को देखने वाला हूं मेरे बिना संसार रहेगा अथवा संसार के बिना मेरा अस्तित्व है जो ठीक ठीक से ज्ञान होना आपके बिना संसार संभव नहीं संसार के बिना भी आप राह सकते क्योंकि आप दृष्टा है आप देखने वाले हैं, सत्ता देने वाले इस प्रकार यथार्थ ज्ञान ठीक ठीक से ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण करना हम लोग जो जैसा है उसको वैसा ग्रहण नहीं कर रहे जहां सुख नहीं है वहां सुखत्व तो ग्रहण कर रहे जहां शोभनत्व नहीं है वहां शोभन बुद्धि कर रहे जहां नित्यत्व नहीं है वहां नित्यत्व बुद्धि कर रहे क्या ये यथार्थ ज्ञान है शरीर शोभन नहीं है उसमें शोभनत्व तो बुद्धि कर रहे शरीर नित्य नहीं है उसमें नित्यत्व तो बुद्धि कर रहे शरीरादि में सुख नहीं है सुखत्व तो बुद्धि कर रहे यही क्या है अयतार्थ ज्ञान यदि ठीक ठीक से देख लिया आप तभी समझ जाएंगे शरीरादि शोमनत्व नहीं है इसे यथार्थ ज्ञान के द्वारा और विवेके नहा विवेक के द्वारा भी आप मोह को हटा सकते हैं। ये पांच शत्रु हो गए हमारे शांति को भंग करते छठवा माना है मत्सर मत्सर कहते हैं। मत्सर का मतलब है परोत्कर्ष असहिष्णुता दूसरे का उत्कर्ष को सहन नहीं करना यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहे किसी विषय में वो सहन नहीं करता है वो कितना आगे बढ़ गया ऐसा क्यों हो गया मैं यही रहा प्रसन्न होना चाहिए यदि कोई आगे जाए तो किंतु सहन नहीं करते प्रसन्न इसलिए है कभी ना कभी ये मेरा काम आ जाएगा किंतु ये मत्सर एक ऐसा है दूसरे का जो उत्कर्षता है उसको सहन नहीं कर सकता अथवा मत्सर बोल तो मेरे समान आगे कोई ना जावे महे आगे बढ़े इसको कहते हैं मत्सर तो इसलिए जो षड वो है छे शत्रु माना है काम क्रोधश्य लोभश्य मदो मदोमोहश मत्सरा न जिता षड़ी में ये ना जिसने इन छह शत्रों को वच में नहीं किया तस् शांति न सिद्ध उसको शांति संभव नहीं है इसलिए जो शांत स्वरूप है आनंद स्वरूप परमात्मा प्रवेश होने के बाद अशांति को प्राप्त किया इसलिए यहां बता रहे नांदनम और प्रवेश होने के बाद उसमें तीन अवस्था भी आ गई पुति बता रही तस्याय आवसत अर्थात उसके तीन वासस्थान हो गए एक में नहीं एक में रहता है वो एक होने पर भी तीन वासस्थान हो गए तीन स्थान में निवास करने लग गया तो कौन है श्रुति बोल रही त्रय आवसत त्रया स्वप्ना ये तीनों क्या है स्वप्न ही है ये जो तीन स्थान है वो तीनों ही स्वप्न है वो तीन कौन है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति श्रुति ने वहां प्रत्यक्ष करके दिखा दिया अयमावसता आयम अयमावसता जागृत में विशेष रूप से वो दक्षिणाक्ष में निवास करता है यह संशय हो सकता है परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश हुआ है तो दक्षिणाक्ष में ही कैसा रहेगा वो क्या सर्वत्र आप शरीर में नहीं है यद्यपि संपूर्ण शरीर में है तो भी विशेष रूप से ओपलब्दे दक्षिणाक्ष में होता है उपासक के लिए इसलिए बताया अयमावशता जागृत में स्वप्नावस्था में वो कंठ में जाता है इसलिए अयमावसता कहा दिया और सुषुप्ति स्थान में अयमावसता हरदाकाश में जाता है इसको लेके बता रहे श्रुति कश्य त्रयावसता ये तीन वास स्थान है जागरत में दक्षिणाक्ष में वो विशेष रूप से निवास करता है स्वप्नावस्था में विशेष रूप से कंटस्थान में देखिये ये कंटस्थान में जाती है बुद्धि तभी वो स्वप्न देखती है देखिए यद्यपि ये अवस्था आत्म की नहीं है बुद्धि की है चिताभाष की आत्मा तो सारी अवस्थाओं से परे है ये चिदाभाज की है बुद्धि की है और सुषुप्ति अवस्था में जाके हरदाकाश में जाके एक ही एकीभूत होते ये हमारी अवस्था है श्रुति बता रही है कि जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति त्रय स्वप्न तीनों ही स्वपना ही है एक ऐसा एक तरफ से बता रहे जागृत है स्वप्ना है सुसुप्ति बता रहे और दूसरे तरफ से सुति बता रहे तीनों स्वपना है एक ऐसा है स्वप्न का मतलब है यथार्थ नहीं है जिसका बाद हो रहे जिसकी निवृत्ति हो रही है जो सत्य नहीं है स्वप्न का मतलब है जो सत्य नहीं है मिथ्या स्वप्न में आपने अपने को स्वयं देखा मैं राजा बन गया सबके ऊपर शासन कर रहा हूं उठने के बाद क्या उसको सत्य मानते हो आप नहीं मानते जागृत में जो राजा बना है उसको सत्य मानते हम किंतु जागृत में भी जो राजा बन है वो भी मित्या ही है क्यों मिथ्या है सपना का तो बाद हो रहे इसलिए मिथ्या है अरे जागृत का भी जो बाद हो रहे सपना का यदि बाद हो रहे तो जागृत में ही बाद हो रहे जागृत में राजा था जनक स्वप्न में जाके वहां भीख मांग रहे तभी उनके अंदर जिज्ञासा हो गई तो विवेक ही थे कि ये सत्य है अथवा वो सत्य है अर्थात मैं जो स्वप्न में जाकर भीक मांग रहा हूं वो सत्य है अथवा फलं के ऊपर सोया हूं मैं राजा बनकर के वो मतलब दोनों सत्य नहीं दोनों को देखने वाला है वो सत्य है इसलिए जागृत भी सत्य नहीं है जिसका बाद हो रहे जिसका अभाव हो रहे जिसका अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो रहे वो सत्य नहीं है इसलिए उसको भी स्वप्न माना है सपना का मतलब मिथ्या, सुषुप्ति देखिए वो भी सत्य नहीं है जागृत में सुषुप्ति कहां है स्वप्न में सुषुप्ति अवस्था कहां है इसलिए सुषुप्ति भी नहीं है इसलिए जागृत स्वप्ना सुषुप्ति तीनों मितियां है इसलिए उसको स्वप्न कहा गया बस इतना ही अंतर है जागृत स्वप्ना सुषुप्ति में जागृत में वस्तु आपको बाहर प्रतीति होते हैं। स्वप्न में आपको वस्तु अंदर ही प्रतीति होते हैं सुषुप्ति में कोई वस्तु प्रतीति नहीं होते जागृत में अन्यता दर्शन भी है और अतत्वबोध तत्वबोध भी नहीं है अन्यता दर्शन का मतलब भेद जागृत में भेद है मैं, मेरा तेरा ये भेद है और वहां तत्व दर्शन भी नहीं मैं कौन हूं मेरा अस्तित्व क्या है ये बोध भी नहीं है बस इतना पता है मैं अमुक हूं मैं अमुक का पुत्र हूं ये पता है यथार्थता नहीं इसलिए वहां अतत्व दर्शन है स्वप्न में भी देखिए वहां भी अन्यता दर्शन है भेद है स्वप्न में भी आप भेद है आप देख रहे किंतु तत्व दर्शन वहां भी नहीं है इसलिए स्वप्न और जाग्रत ये दोनों एक जैसा है स्वप्न में भी भेद है जाग्रत में भी भेद है स्वप्न में भी तत्वज्ञान नहीं है और जाग्रत में भी नहीं ये दोनों बराबर है बस इतना अंतर है एक अंदर है एक बाहर है सुषुप्ति में थोड़ा सा अंतर है सुषुप्ति में वहां अन्यता दर्शन नहीं हो रहे भेद दर्शन नहीं हो रहे आपको यदि भेद दर्शन हो रहे आप सुषुप्ति में गए ही नहीं किंतु तत्व दर्शन भी नहीं है तो जागृत और स्वप्न में दोनों नहीं है तत्व दर्शन भी नहीं और है और वहां भेद बैठा है सुषुप्ति में भेद नहीं है किंतु तत्व दर्शन नहीं है बस यही भेद है अन्यतः ये तीनों है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये तीनों क्या है त्रय स्वप्न तीनों स्वप्न माना है अच्छे तीन अवस्था प्रवेश होने के बाद चिताभाष में आ गए तीन अवस्था के द्वारा श्रुति और परमात्मा क्या समझाना चाह रहे? जागृत में जाके खूब कमाओ स्वप्न में जाके मनोराज्य देखो सुषुप्ति में जाके सो जाओ ये नहीं स्वप्न परमात्मा ने इसने बना दिया बृहदारणक में बता दिया है वहां स्वप्न के द्वारा इसलोक और परलोक का निर्णय होता है और सुषुप्ति के द्वारा मोक्ष का निर्णय होता है मोक्ष के लिए यदि कोई सटीक दृष्टांत है सुषुप्ति है जिस सुषुप्ति अवस्था में आप बिना विषयों से इतना आनंदित हो सकते हो कि जागृत में बिना विषय से आनंदित क्यों नहीं हो सकते हो अथवा स्वप्न में देखिये तत्व ज्ञान के लिए आपको तीन चीज आवश्यकता है कि शरीर में प्रवेश हो गया जीव बन गया उसके बाद उसको तीन विवेचन करना पड़ेगा अपना यथार्थ स्वरूप तो को जानने के लिए सबसे पहले ये कार्यकरण संगात में मिला हुआ जो तत्व है आत्मा ये सारे उपाधियों से अलग है शरीर से शे अलग है इंद्रिय से अलग है प्राण से अलग है बुद्धि से अलग है अलग करना पड़ेगा इतने से काम नहीं चलेगा उसके बाद अलग सिद्ध हो गया वो स्वयं प्रकाशत्व ये ज्ञान होना चाहिए दूसरी सिम ये स्वप्न में सिद्ध होता है तीसरा है असंगत्व तभी जाके उसका वास्तव स्वरूप को पहचान सकते इसलिए यहाँ जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति बना दिया हय है, है उनके द्वारा सत्य तत्व को आप जान सकते हैं इसलिए बता रहे श्रुति त्रया स्वप्ना हाँ अयमावसता अयमावसता अयमावसत आगे का विचार हम लोग कल करें ओम पूर्ण मध पूते पूर्णश्च ूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शाति